चार शरीर चेतन शेषमत विगमे भोग अनबित्य शरीर है चेतन शेष है इसलिए चेतन का विगम होने पर तो भोग के योग्य ही नहीं रह जाता है राजपुर के समान राजा निकल गया फिर के सारे लोग हट जाएंगे वहां इसको समझाने के लिए यह मंत्र आरप होता है अस्य क्यों विश्रंसम शरीरस्थ से मुच्यम किशिष्यते तय तत् शरीरस्थि शरीर में स्थित जो दिहि है आत्मा इसके विश्रंस मानस्यंसु ध्वंसु धातु है, है ना शर्त में होता है लेकिन यहाँ क्या लेना भ्रष्ट हो जाना भ्रंशनी कब क्या होता है इस प्राणाली समुदाय में बताओ क्या शेष रह जाएगा किमत वो तरपुरशीष कि शरीर में अब क्या बचेगा बताओ अर्थात सब के सब यहां से चले जाएंगे से की व्याख्या कर रहे हैं देहादमुन जो शरीर से निकल जाता है निकलने के समान व्यापक आप निकलता तो है नहीं ने शरीर के साथ उसकी जो विशिष्ट संबंध था बुद्धि में एक प्रतिबिंब के समान जो विशिष्ट संबंध था संबंध का वियोग हो जाएगा सुख शरीर का स्थूल शरीर से अलग हो जाना जिस बुद्धि में प्रतिम्बित है चैतन्य वह बुद्धि किसका सुख शरीर का तार शरीर का से संबंध था किस चैतन्यता भान हो रही थी वह सुख शरीर का स्थल शरीर से अलग हो जाने का नाम है यहाँ आत्मा का अलग हो जाना जब अलग हो जाता है तो क्या बच जाता है तो ने प्राण इंद्रिया कोई जितनी भी है यहाँ में से एक भी बचता नहीं सब चले जाते हैं वही ये है आत्मा जिसको तुमने पूछा था अन्य इत्यादि से शरीर में स्थित यह कौन सा तदालांस मान से कारण करता अवसर समान से भ्रंशम शरीर से आत्मा भ्रंशित हो गया गिर गया, अर्थ होता, जो था, वो आत्मा इस शरीर से गिर गया अलग हो गया शब्दार्थम उसको स्पष्ट करते व्याख्या स्वयं मंत्र कर दिया देहा मानस्य जब देह से अलग हो जाता है कि मत परलापे ना किंचन परिषद प्राण आदि समूह में से कौन शेष रह जाते शरीर में रह जाएगा बताओ जब आत्म निकल जाएगी तो वास्तव में कोई भी चीज नहीं बचता कहा अत्र देहे इस शरीर में कोई नहीं बचता उसी प्रकार पुरस्वामिनों विद्रमणे इव पुरवासी ना जैसे का स्वामी भाग जाए नगर छोड़ करके पूर्वी जितने वो भी सब छोड़ के चले जाएंगे जिसे भगवान कृष्ण ने सब को लेके छोड़ दिया किसको उथरा को घर सारे के चले उसी प्रकार यहां पर यस्या आत्मनो अपगमे जिस आत्मा का हट जाने पर क्षणमात्रा कार्यकर्ण कला पर सर्विद एक क्षण मात्र में ज्यादा देर नहीं लगता आत्मा से से चला शरीर अलग हो जाए, उसके बाद कई घंटों तक एक एक एक-एक करके क्रम से एक एक एक निकलती है ऐसी बात नहीं एक शान भी देर नहीं लगता आत्मा अलग हुआ नहीं सब गायब क्षण मात्रा कार्य कर्ण कलाप रूपम सरमिदम हत बलम विध्वस्तम भवती निष्ठम भवती संपूर्ण जो कार्यकरण का लाभ समूह है सारे के सारे बल रहित हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं इसलिए सिद्ध हो गया इन सब से अलग so, सो आदि से अन्य सिद्ध होगा तो पूर्व पक्ष का मदम आपका कहना मान भी लेते हैं किंतु तो ऐसा हो नहीं सकता है यह आत्मा आपका जीव का लक्षण क्या किया है पाणिनी ने धातु बनाया जीव प्राण धारणे धातु जीव प्राण धारणे धारण धातु स्मरणार्थ शरीर से जीवन नाम प्राण धारण शरीर का जीवन उसी का नाम है जो प्राण का धारण करना प्राण संयोग प्राण धारणम और प्राण का संयोग बने रहने का नाम ही प्राण का धारण करना है कुंडे धारणवत तद से प्राण से इसीलिए इस शरीर का जिंदे रहने या मरने में प्राण ही हेतु तो होता है आत्मा नहीं आत्मा कैसे कहा आत्मा लग हो गया तो शरीर मर जाएगा आत्मा रहेगा तो शरीर जिंदा रहेगा बल्कि व्याकरण के अनुसार तो प्राण रहता है तो शरीर है प्राण निकल गया तो शरीर मर जाएगा प्राण का संयुग और वियोग से शरीर का नौ नष्ट होना व्यवहार में होता है व्याकरण के अनुसार भी ऐसा है फिर आपने कैसे कह दिया आत्मा का होने और ना होने पर शरीर का चिंता गाण अपान आदि अपगमादेव इधम विध्वस्तम भवधी श्याण मतम कद तो आपका मान मिलेंगे लेकिन वास्तव में प्राण अपाद अपान आदि का अपगमत इस शरीर से हट जाने पर इस शरीर मर जाता है इसे कोई दूसरा आत्मा नाम को उस मानना और उस आत्मा का हट जाने से शरीर का मरना यह अधिक कल्पना आप जो कर रहे हो यह उचित नहीं है कि प्राणादि मर्त्यो जीवती के प्राणादी उनके द्वारा यह मर्त्यु मनुष्य जिंदा रहता है, जी है। है? हट गए, जाता इस इस मंत्र मंत्र के द्वारा कहने का मतलब क्या है? इस मंत्र से भी शरीर से भी प्राण की सिद्धि हो रहा है इस मंत्र से चौथा मंत्र जो आपने पढ़ा वह मंत्र से शरीर से भी आत्मा की सिद्धि नहीं है प्राण की सिद्धि है ऐसे पूर्व पक्षी कहता है तब सिद्धांत जाओ में अगला मंत्र अवतरण कर दिया कहते नहीं नहीं देखो साफ साफ, साफ कहता है प्राणापान से भी अलग आत्मा है यह पांचों मंत्र से स्पष्ट है न प्राणेरपान मृत्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंधी यस्मिन्ने तब पाश्रतो न प्राणेरदापान मृत्यो जीवति कश्चन मर्त्या मनुष्य है न तो प्राण के द्वारा जीवित रहता है न अपान के द्वारा जीवित रहता है इनमें से किसी के द्वारा नहीं कश्चन कोई भी मनुष्य इनके द्वारा न जीवित, न प्राण नीवती न अपान्य जीवती किंतु इतरेणु तो जीवं थी कि प्राण अपान आदि से सर्ज अलग एक आत्मा नाम का वस्तु है उसी के द्वारा जीवित रहता है पता चला कि तो जिस यस्मिन आत्मनी जिस आत्मा में ही ये ये दोनों के दोनों आश्रित ऐसे किसी अन्य से ही ये जीवित रहते हैं जिसमें दोनों के दोनों आश्रित रहकर करके, जिस आत्मा में अधिष्ठित होकर के प्राण अपना क्रियाकलाप करते हुए प्राण क्रियापान क्रिया करते तो हुए शरीर को धारण किए हुए हैं ऐसा जो आत्मा है वो तरह वह दूसरा उसी से ही वास्तव में यह शरीर जिंदा रहता है इसलिए वह आत्मा हट गया तो प्राणापान भी हट गए जिसमें तो है वो हट जाएंगे तो क्या होगा जैसे पर्दा हट गया तो पर्दे पर जो चित्र थे तो भी हट जाएंगे जैसे नाटक के स्टेजों में आप देखा होगा नहीं अनेक पर्दे लगा अलग अलग उसमें चित्र होते हैं जैसा आपका दृश्य है उसके अनुरूप एक एक अलग अलग पर्दा होता है पहले से मालूम नाटक में कितने दृश्य में दिखाना है उसी हिसाब से कहीं सड़क वड़क पे जैसे वाला होता है मकान उकान के साथ लगता है आदमी खड़ा इदर इदर इदर, तो है इधर लगता है सड़क पर खड़ा ऐसे दिखेगा पीछे ऐसा सीनरी वाला पर्दा और एक फिर जंगल उंगल होता है पगदंडी जैसे दिखा देते हैं वो ऊपर का ऐसे होते जिसको नहीं प्राण और जो है जिस आप में आश्रित होकर काम करके शरीर को जिंदा रखने के समान खड़ी कर रहे हैं उस आत्मा घटने से प्राणापान घट गया इसलिए आपको भ्रम हो गया आप सोच रहे हैं इसलिए व्याकरणकार प्राणिनी को बड़ा भ्रांति हो गया उन्होंने लिख दिया जीव प्राण धारण ऐसा अर्थवास्तव में आत्मा ही वास्तव धारण करता है जीव आत्मा है प्राण धारण प्राण धारण जो हो रहा है वो आत्मा की वजह से हो रहा है न इसलिए न प्राण है न अपान न ना, ना, ना चक्षुरा देना वाह प्राण और अपान क्रिया ही नहीं भाष्यकार यहां जानकर जोड़ दिया अन्य किसी इंद्रियों के द्वारा भी नहीं चक्षुरादि वर्त्यो मनुष्यो देहवान कश्चन न जीवती न कोपी जीवते होगा कोई भी जीव क्षण अपी में कश्चन कहा चन मैंने अपी को न जीवती कोई भी मनुष्य जो देहवान जो मनुष्य है वह न तो इंद्रियों के द्वारा न प्राण क्रियाओं के द्वारा जीवित रहता है तो नहीं परार्थान साहत कारिकता जीवन हेतु क्योंकि जो है ये जो प्राण आदि है और इंद्रियां वगैरह ये कैसे ऐसा प्राणादि नाम चक्षुरादि परार्थाना ये अप्रिलिय नहीं होते ये दूसरों के लिए चक्षु चक्षु के लिए रूप नहीं देखता चक्षु आपके लिए रूप देखता अब वास्तव में चक्षु देखता ही नहीं है आप ही चक्ष के द्वारा देखते हैं नवार क्या होता है चक्षु ने देखा आंख से देखते हैं हम आंख कपड़े आपको आधी देख लेगा आप ना हो पीछे आंख देखता नहीं मन के द्वारा आप आंख से जोड़ते हैं और आंख से देखना चाहते तो देख लेते किसी का कहना है कि देखो ये शांत ये प्राणादी नाम और चक्षराधि ये जब प्राणादी और चक्षरादि है ये कैसे है ये परार्थाना ये परार्थ के लिए दूसरों का प्रयोजन दूसरा दूसरे का अर्थ प्रयोजन घुसित करने के लिए है दूसरे के प्रयोजन करने के लिए होते हैं क्यों सहत्यकारीता क्योंकि ये साहत्यकारी है एकजुट होकर के कार्य अवयों का समूह संघात रूपा होने के कारण से इसलिए का था संघातस्य कोई जैसे एक ही खंबे पर मकान नहीं होता है ना चार खंबे चाहिए चार खंबे मिल करके छत को खड़ा कर लेते हैं नदी के खंभे पर कैसे रह छत गिर जाए मिलकर के ना फिर दीवार है खिड़की है सब साहत्य प्राण आदि पंच क्रियाए हैं और चक्ष है जिंदा रखे हुए इसलिए इनमें से एक आध बिगड़ जाते हुए काम चलते रहता है मतलब एक खिड़की टूट भी जाते क्या है चल रहा है ठीक है कांस टूट गया कांस निकाल दिया जैसे भी हो तो भी काम चलता है कि नहीं चलता है तो तो प्राण बिगड़ जाएगी तो रखा जाए, तो हुआ है उदान वायु और प्राणवायु मिलकर ऊपर घर खेचते हैं अपान वायु नीचे जिसकी अपान वायु बिगड़ जाती है वो खड़ा भी नहीं हो पाता दस्त लग गया क्या हो क्या होता है आदमी कमजोर हो जाता घर में चक्कर आ जाता है जिसे प्राण जाए तो लगता है परेशान और ये है सब मिलकर के शरीर को खड़े होने बैठने घूमने फिरने सब काम करने लायक बना रखे हैं जीवन हेतु है तो, तो है। इसलिए ये जीवन के प्रति कारण है ऐसा न उपपद्ध अन्वय कर लेना ये जो प्राण आदि इंद्रिया है प्राण आदि और इंद्रिया है वे परार्थ है ऐसे पर दूसरे के प्रदर्शित करने के होने के कारण से और साहत्यकारी होने के कारण से भी जीवन के कारण नहीं हो सकते किंतु से अलग कोई होगा तो न परेणा के निचित अप्रयुक्तम सहता नाम अवस्थान न दृष्टम लोके। किंतु संसारम क्या देख रहे हैं जो कोई व्यक्ति अपना प्रयोजन के लिए स्वार्थे जोश मकान का में हम हैं हम कैसे हैं इस मकान के अवैध है क्या कोई ईंट खिड़की की दरवाजा तो है नहीं इन सब से अलग हम है ऐसा जो आप अपने प्रयोजन से मकान का इस्तेमाल करेंगे स्वार्थ है ना और आप इसमें असाहत है इसका अवयव नहीं है ऐसा जो इनसे विलक्षण फरे ना इनसे भिन्न ना इनसे भिन्न नहीं आप ऐसा किसी के द्वारा आप्रयुक्त आप होकर के ऐसे किसी चेतन के द्वारा आप्रयुक्त आप होकर के सहता ना अवस्था न दृष्टि जो संगत है गृह आदि उनके अवस्थित्व है ना दुनिया में देखने को नहीं मिलता जिस मकान का कोई मालिक नहीं कोई रहता नहीं कोई अपने स्मारक इस्तेमाल नहीं करता क्या होगा मकान नष्ट जर्जरी भूत हो जाएगा लोग कहेंगे तो खंडर है ऐसे कोई मालिक वारिस नहीं है क्या वह भूत आपके बैठ जाएंगे भूत बंगला है बोल जाएंगे ऐसा भूत बंगला है प्रेत बंगला है वो बेचारे ना झाड़ू मारते है ना पोछा लगाते ना कुछ करते तो कहा का भूत बंगला भी खराब टूट फूट नष्ट हो जाता है आप करते क्या झाड़ू मारते हैं पोछा लगाते हैं हर दो चार पांच साल में अगर पोता रंगाई करवाते हैं खिड़की दरवाज से पोच रहे कर रहे सफाई कर रहे सब भिन्नतिन होता है ना तभी तो सुरक्षित नहीं तो आप भी आते जाते रहते कुछ देखभाल नहीं करेंगे तो आदमी जाते नष्ट हो जाएगा इसका देखभाल नहीं करोगे तो क्या होगा नष्ट हो जाएगा आप देखभाल करते इसको नहलाते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं तेल मालिश करते हैं कराते हैं सब कुछ होता है दंड बैठक बिलगवाते इससे <laughs> <laughs> में रहता है। मैं तो मर जाएगा जल्दी कुछ ना करो तो दवाया देनी पड़ती नाश्ता पानी के रूप में हो चाहे जैसा भी हो जुकाम हो गया कभी कुछ हो गया तो आप अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए शरीर को जैसे संभाल रहे इसलिए जैसा दृष्टांत दिया जैसे कि सहता नाम गृहादि नाम अवस्थानम नष्टम लोग जो सहत है घर आदि उनकी अवस्थिति इस लोक में दुनिया में देखने को नहीं मिलता यदि वे जो जो है किसी किसी पर जो स्वार्थ के लिए से तथा तो। तो उसी प्रकार से प्राण आदि नाम अपनी सहत भवित तो मी प्रकार से ये प्राण आदि भी क्या है सहत तो लेकिन आते वे भी अपने नहीं होंगे से भिन्न कोई दूसरे के स्वार्थ की सिद्धि के लिए है वह दूसरा जो होगा वह इनसे असहत होगा इनसे अत्यधिक विलक्षण और भिन्न होगा है वो आत्मा है इसी से प्राणादि जी, जीवन हेतुत्म न भवित रहती अनुमान कर लो प्राणादि क्या है जीवन हेतु के प्रति कारण नहीं हो सकते जीवन के प्रति कारण नहीं हो सकते जीवन हेतु भवितम नती क्यों क्यूँ साहत्यकारिवात परारत हेतु बना सकते हो पर हेतु बना सकते साहत्यकारिवात परार्थत्वात् घटवत आत्मा व्यति दृष्टान्त आत्मा हो जाएगा ऐसे प्राण आदि पक्ष बना लो प्राण आदि से इंद्रिया भी लेंगे है ना पंचप्राण और एकादशींद्रिय अंत करण वायकरण सारे तो सारे जो चीज कैसी हैं जीवन के प्रति हेतु नहीं हो सकते जीवन हेतु न संभवती क्यों जीवन हेतु नहीं हो सकते परार्थवाद परार्थित तो जैसे कि घट घट भी कैसा है परार्थ के लिए ना घट घड़ा घड़े के लिए नहीं होता घड़ा आप के लिए होता है घड़ा आपका आग के अंदर आपने पानी भरा और पानी ठंडा हुआ और तो ठंडा पानी खुद घड़ा पी जाएगा और तृप्त हो जाएगा ऐसा तो कभी नहीं होता किंतु तो घड़ा जो पानी ठंडा कर दिया उस घड़े के ठंडे पानी वो आप पी के तृप्त होते हैं घड़े का उसे कोई लेन नहीं होता इसे घड़ा हमेशा दूसरों के लिए हुआ ना फिर प्राप्त हो गया क्यों साहत्य कार्य सावय बना हुआ एक कार्य विशेष के कारण से तब तो ये भी है प्राणाजी भी जैसे घटव दृष्टानकारी नहीं है वह अवश्य जीवन नहीं ऐसा मत कहो अर्थात जीवन का दृष्टान्त बन जाएगा कदाचित क्या प्राण शर्त संयोग से स्वभाव अनुपत है संघात जलोक पर भविम्म अन् संघात प्रयोजक साफ कहते हैं इसे कदाचित होने का हो दर्शनार्थ संघात हमेशा परप्रयुक्त ही हुआ करता है इसलिए यहां भी इस संघात जब प्राण आदि इंद्रिया से विशिष्ट जो स्थल शरीर है यह निश्चित रूप में न किसी अन्य जो संघात का प्रयोजक होगा उस अन्य के द्वारा ही प्रयुक्त है ऐसे मानना पड़ेगा कौन है? है ही आता है। जो तुमने पूछा था ऐसा नहीं होगा। ये के अगले मंत्र के अंतरण देते हुए कह रहे हैं एयम प्रेति इत्यादि मंत्र में जो नचिकेता का प्रश्न मंत्र था उसमें उसके प्रश्न से ऐसे भी जा? लग रहा है जैसे आत्मा नहीं है कहने वाले लोग हैं का मतलब क्या परलोक नहीं है इसे कहने वाले लोग हैं ये परलोक है फिर आत्मा को मानना पड़ जाएगा उसमें जाने हाथ जागे उसको पाने वाला नहीं। इसे नाय मस्जिद के द्वारा केवल आत्मा नहीं ज्ञापन हो रहा है तो साथ साथ परलोक नहीं यह अभी ज्ञापन अब परलोक को भी शुद्ध करना जरूरी है विशेषतः तिवृत्ति तो उस संदेह का निवृत्त करने के लिए यह अगला मंत्र आरंभ होता है हंत इधम प्रवक्षा गुह्यम ब्रह्म सनातन यथा च मरण प्राप्य आत्मा गौतम आत्मा गौतम कहते कि देखो हंत पुनः अंतर्गत तात्पर्य खेद में नहीं है पुनः पुनरअपी पुनः मैं तुभ्या के बारे में इधम गुह ब्रह्म सनातन प्रवक्षा यह जो गुह्य तत्व अत्यंत गोपनीय तत्व सनातन चरंतने नित्य तत्व ऐसा जो यह ब्रह्म है उसके बारे में तुमको कहूंगा आश्चर्य ने तो ऐसा प्रतिज्ञा कर रहे हैं अब तक तो भ्रम तो के बारे में कह रहे हैं स्वास्थ्य और आगे तुमको कहूंगा ऐसे कह करके सीधे ब्रह्म के बारे में नहीं बोलेंगे डेढ़ श्लोक के द्वारा स्तुति करेंगे इस ब्रम की स्थिति यथा चमरण प्राप्य आता भवती गौतम अब मैं तुम्हें फिर भी उस गोपनीय सनातन ब्रह्म को अच्छी प्रकार बतलाऊंगा ऐसे कहकर क्या बोलेंगे? बोलेंगे पहले ब्रह्म को न जानने से क्या होता है वो बताएंगे पहले तरीका देखो कैसे ब्रह्म को न जानने से क्या दुर्गति होती है वो बताएं। ताकि व्यक्ति को सावधान करना है जिस ब्रह्म को मैं बताने जा रहा हूं वो ऐसा वैसा चीज नहीं है तो हल्का ढंग से बिल्कुल ध्यान से नहीं सुना सो तो सुनो ऐसे नहीं करने का ध्यान से सुनना तो इसलिए कह रहे कि देखो कि ये जो है ब्रह्म वो चीज है जिसको न जानने से मरणम प्राप्य मर करके ये आत्मा किस प्रकार के होता है यथाच भगवती आत्मा मरणम प्राप्य तब ऐसे अनु दो दोबारा अनुभति कर लेंगे उसको उसके बारे में पहले तुमको बोलूंगा जानने वाले जो अज्ञानी लोग जब मर जाते हैं तब तो उनकी आत्मा कैसे भटकता है संसार में अनेक योनियों में चौरासी लाख योनि में किस प्रकार से ये में मान परियंत्री मूढ़ा जो पहले उसको दूसरे शब्दों से यहां पर कहेंगे अभी वो इसलिए तुम सावधान हो जाओ उस ब्रह्म को अच्छी तरह से ध्यान सुनो समझो जान करके यहां मरणोत्तर काल अज्ञानी जीवात्मा का दुर्दशा का वर्णन करेंगे वह किस प्रकार का होता है उस प्रकार के वो यह बतलाएंगे हंता इदानी पुनरपी के तुभ्यम इम गुहम गोप्यम ब्रह्मा सनातन चरंदर प्रवक्षा अंतः आप पुनः ते मेरे लिए गोप्य अत्यंत गोपनीय ब्रह्मा उसको निवक्षा मैं कहूंगा इसने प्रवक्षा आगे कहूंगा तुरंत ही बोलना चाहिए ये नहीं प्रवक्ष्यानी आगे कहूंगा इसका तो विशेष कुछ और बोलने जाएंगे आप कुछ और बोलने जा रहे हैं क्या बोलने जा रहे हैं उस ब्रह्म को न जानने से क्या होता वो बताना चाहते हम ब्रवीम कर करके ध्यान करेंगे यथा आत्ता तो बहुत तदीमी यद विज्ञान आप सर्वसंसारो पर क्योंकि उस ब्रह्म को जानने से क्या होता है संपूर्ण संसार का क्यूप्रम हो जाता है। अविज्ञाना और न जानने से क्या होगा वो सुनो यस्य मरणम प्राप्य यस्य जिस ब्रह्म का अविज्ञान से मरणम प्राप्य मृत्यु को प्राप्त कर, यथा आत्मा यथा संसारदि, दी यह, यह जीवात्मा जिस प्रकार से अपने अज्ञान की वजह से संसरण को प्राप्त करता है तथा श्रणु हे गौतम उस प्रकार को बताने जा रहा हूं उसको तुम सुनो हे गौतम संबोधन है। इसका मतलब क्या सिद्ध क्या हुआ मरने के बाद ये जीव अनेकों लोकों में जाता है सिद्ध हो गया यह कहना चाह रहे मरने के परलोक सिद्ध हो गई ना इस मंत्र से इसका तब जो जान लिया उसके लिए संसार नाम का चीजे नहीं रह गया और जब नहीं जाना उसके लिए अनेकों लोक भी है और लोकों में भटकेगा अनेकों योनियों में जाएगा देव योनी में जाएगा ब्रह्म योनी में जाएगा गांधर्व योनि में जाएगा है नहीं अप्सरा योनी में जा सकता है किस भी योनी में जा सकता है योनि मनये प्रपध्यंत शरीरता यद देना मन यथा कर्म यथा श्रुतम कद योनि मन प्रपजे अज्ञानी जो देहाभिमानी चीज है वह यथा कर्म यथा यथाश्रोतम जैसा अपना कर्म है उसका और जैसा उसका, उसका उपासना है यथाश्रोतम से जैसी उपासना है उसी के अनुरूप अनुसंति उसी के अनुरूप वह क्या करता है कितनी शरीर धारण करने के लिए बहुत लोग जो है अन्य मान अन्य दे बहुत सारे देहधारी लोग क्या करते हैं शरीरत्वाय शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रपद्यन्ते योनि को प्राप्त करता है स्त्री योनि से पुरुष आदमी पति पत्नी नहीं हरेक योनि में मादा है नरंश है और मातृअंश है तो तत्त मातृयोनि को प्राप्त जैसा शिवकली है उसकी पत्नी होगी ना शिवकली उसको प्राप्त कर जाएगी चिंतिया है चिंटी का पत्नी तो इस हर चीज की पत्नी होती है स्त्री योनी है हर चीज मादा है और नर है और हर चीज में पुंसक भी होते हैं हर चीज में हिचड़े भी होते हैं सारी चीजों में है तो इसलिए कहते यहाँ जो प्राप्ति है स्त्री से मनुष्य को बताया जा रहा है इसलिए मैं योनिषद्ध प्रयोग कर दिया है इसलिए सबसे लागू अन्य और अन्य लोग क्या करेंगे कुछ तो पेड़ पौधे पत्थर बन जाएंगे उनके अभिमान करता बैठ जाएंगे कुछ तो जंगम योनियों को प्राप्त करेंगे कुछ स्थावर योनि को प्राप्त करेंगे तात्पर्य स्थावर और जंगम दो ही प्रकार के मुख्य रूप में योनि है विभाजन है जंगम घूमने फिरने वाले जो है उनको स्थावर जंग में कहा जाता है और स्थावर कहते हैं जो पेड़ पौधे पत्थर जो घूमते फिरते नहीं है मकान भी एक योनि है इस मकान का विमान ही होता है जी मैं यू करके बैठा हुआ है मकान तो मकान गिर जाएगा मर जाएगा बेचा क्या हो गए कह उसका विमान छोड़ के चला जाएगा इसके भी देवता होते वास्तु देवता है ना सब चीज इसलिए सभी स्थूल जो है चाहे वह जंगम हो चाहे स्थावर हो स्वरूपों को कारण क्या है तत्व बीज और योनि उनको प्राप्त कर जाएंगे जीवात्मा बीज में जाएंगे फिर बीज से योनि में आएंगे योनि के गर्भ में जाकर के और गर्भ में रटहर कर वहां से बाहर निकलेंगे के स्पष्ट कहेंगे इन बातों को को यो योनि योनि योनि द्वार शुक्र बीज संतो, प्राप्त कर जाए, योनि द्वार को प्राप्त करने से क्या फायदा होगा द्वार से निकल जाए तो क्या होगा ताकत नहीं नहीं शुक्र बीज स्वनिर्मिता संतो शुक्र और बीज दोनों से मिली भी होकर के वो गर्भ में बैठेंगे ये उसका तात्पर्य द्वार से मात्रत्पर नहीं अंतत का जो भीतर का द्वार है गर्भ का मुख होता है वहां पर जाकर के वह चला गया का मतलब है गर्भ में स्थापित हो गया क्या शुक्र और बीच अन्य चिन्ह करता अन्य मंत्र में जो है उसका कुछ है। देहधारी लोग मरने के बाद जो जीवात्मा वह गर्भ को प्राप्त होते अन्य के विद्यावंत कौन अन्य जैसे तात्पर्य साहब जब्र विद्या का प्राप्त नहीं किए अविद्यावंत अविद्यावान लोग मूढ़ प्रपजा मूढ़ लोग प्राप्त करते तो क्यों चले जाते गर्भ में शरीरत्व शरीर, शरीर ग्रहणार्थम शरीर को ग्रहण करने के लिए जाते हैं ऐसे मूढ़ अविद्यावान लोग कौन है वो देहवंत देह देहनी आपता आदि को बुद्धि करने वाले मूढ़ लोग होते हैं वे योनि प्रविशन की त्यर्थ वह योनि में प्रवेश करते हैं ये इसका अर्थ है स्थानम वृक्षादि स्थावर भाव अन्य अत्यंत अध्य अनुंति अनुगछती और उनसे भी जो अत्यंत अधम जो लोग हैं, अविद्यावान में भी अत्यंत अधम नदी को भी आत्म नहीं मानते दम नास्तिक। है चार बात भोगवा खाओ पिओ मौजो कुछ नहीं संसार ना आत्मा ना परमात्मा कुछ नहीं होता ना मां ना बाप माँ बाप को बेच दो उनको भी पैसे उनका भी पैसे खा ऐसे भी लोग माँ बाप को बेच देंगे जमीन जाज बेच देंगे सब बेच देंगे पर खुद को नहीं बेचते बदमाश है अरे खुद को भी बेच देना चाहिए इस ऋषिक किया ना सबको बेच दो खुद को भी बेच डाल तो परिशातिक है धर्म जी अरे आदि कुछ भोग के लिए सब गड़बड़ कर देते हैं अपने ऐश में सारी बर्बादी कर डालते पूरा पूरा ये कई कहानी है ना सारा बर्बाद कर दे जाये जाये सब कुछ घर के बर्तन बाण बिस्तर चौकर सब कुछ भी नहीं छोड़ा सब ऐसा ले लिया दुर्दशा होता है जब भ्रमित हो जाता है जगते हैं तो आदमी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता है तो ये अत्यंत अधम जो लोग होते हैं वो मरण के बाद इसलिए क्या होंगे वो स्थावर भाव को प्राप्त करते हैं उनका मनुष्य योजना यो नहीं क्या कुत्ता बिल्ली का भी योनि नहीं, नहीं हो जाएंगे भगवान सीधा उसका पेड़ बना देंगे पत्थर बना देंगे मान तो बैठे पत्र, पत्र फिर वहां से कोई उठा गया उसको नींव में डाल देगा नींव में बैठा रहेगा कितने वर्षो तक वो पड़ा रहेगा अपने पाप समाप्त तक नींब का पत्थर बन गया मकान उठा रहेगा मकान है नींब में पत्थर है वे भी वेदांत सुनेंगे नहीं वो तो पत्थर पे जो अभिमानी जीव है वेदांत वेदांश उसको उधर हो जाएगा और किसी वेश्या के घरे में पहुंच जाएंगे घर और बर्बाद हो जाएगा बेचारा वहाँ क्या वेदांत सुनने को मिलेगा उसको उधर कैसे होगा जैसा मकान में जाएंगे जैसे घड़ा है दारू बेचने वाला चाहे चला जाए क्या फायदा होगा घड़े पे दारू तो रखेगा किसी अन्य घर में जाएगा धर्मशाला में जाएगा तो पानी रहेंगे पानी को उनका भला होगा उसे ठंडा पानी मिलेगा। उसी प्रकार यह भी हाल सब है इसे कहते हैं जो अत्यंत अधिक तो मरण के ऊपर स्थावर भाव को ही अनुगत उसमें चले जाते हैं क्यों ऐसे होता है साब एक गति क्यों नहीं हो जाता कदन्य क्योंगे यथा कर्म तद यथा कर्म जिसका जैसा कर्म है उसको कहते हैं कृतम तदव जिनके द्वारा जैसा कर्म इस जन्म में किया गया है और पूर्व जन्मों में किया हुआ है उन सबके आधार पर तदवश में आकर के तद अधीन होकर के वे लोग मजबूरी में ऐसे विभिन्न प्रकार योनियों को प्राप्त करते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भुगतान तथा यथा थाश्रुतम इसके भी विज्ञान जैसा विज्ञान आपने उपार्जन किया है उपासना वगैरह आपने ग्रहण किया है उसके आधार पर तदन शरीर उसके अनुरूप शरीर विलोक प्राप्त करते हैं यथा प्रज्ञम ही संभव क्योंकि यथा प्रज्ञम ही संभवा वृद्धा उपनिषद अपनी बुद्धि में विद्यमान जो वासना उस वासना के अनुरूप ही जन्म होते हैं ये इसका है यथा प्रज्ञ यथा बुद्धिस्थ वासना जैसी वासना जग जाती है वैसी वो जन्म को प्राप्त होगी कुत्ते की वासना जग गई तो सीधा कुत्ते का योनि में चला जाएगा आदमी की वासना जगे तो आदमी उसमें ब्राह्मण की वासना जगे तो ब्राह्मण घर में पहुंच जाएगा क्षत्रिय वासना जगेगा तो क्षत्रिय घर में जैसी वासना जग जावे बुद्धि में मरण काल में वह वा वास कैसी जगती है आपके ही कर्मों के आधार पर वैसी वास में जाती है वो वस्तु आपको दिखाई देने लग जाएगा और भूत प्रेती में योनि में जाना तो वो चीज दिखाई जाएगा उसकी वासना जग जाएंगी वो याद आ जाएगा भूतों का याद प्रेतों का याद आ जाएगा जैसी योनि प्राप्त होनी है वैसी चीज आपको दिखेगा में जाना होगा तो मरण काल में देख कर उसी में एक हो जाएगा ताजा और सर्फ योनी में चला जाएगा बाकी टाइम स्वर में सर्फ देखा गया है डर जाता है उठ जाता है मरण काल में जब सर्फ दिखाया दे ऐसा कोई भी चीज दिखाई जिसको उसका प्रजन्म लेना है उसमें उसको प्रीति हो जाती है सब जाता है यह गुयम अब उस ब्रह्म उसमें प्रतिज्ञा की गई थी वह कहने जा रहे हैं तो ब्रह्म क्या है कैसा है वो बता रहे जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमा तदेव शुक्रम तद तदेवामृत मुचते तस्मिन् लोका सदा सर्वे तदु नाती कशन एक तई तत्तिषु प्राणादिशु जागर्ति येष आत्मा वह यह आत्मा है जब ये सारे के सारे प्राण इंद्रिया सब सो जाए तब जो जगा रहता है उसी का नाम आत्मा जब ये सब सो गए इंद्रिया सुखते सर्वेशु ये जागृति जगा हुआ रहता है चेतन तत्व जो कि स्वप्न में क्या करता है वो काम कामम पुरुष निर्मिमाण ये पुरुष प्रतिमा यह पुरुष वह जो पुरुष सभ्य सोने पर भी जगा रहता है और स्वप्न में क्या करता है कामम कामम निर्माण है अपने अपने अभिष्ट पदार्थों की रचना कर लेता है और मौज करता है स्वप्न में अपनी वस्तु कल्पना करता है चाहे सुख के दुख के जैसा भी वस्तु कल्पना कर वैसे भूख भोगे तदेव शुक्रम तद ब्रह्म वही शुक्र है मन वही शुद्ध है और वही ब्रह्म है तदेव अमृत मुचते उसी में सभी शास्त्रों में अमृत शब्द से कहा गया है तस्विन सर्वे और उसी में समस्त लोग आशक्तृथिवी आदि संपूर्ण लोग उसी में आशक्त है या लोग जीवा सर्वे जीवाहा तस्विन श्रद्धा इत्य तथुनात्य तो और उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता आप कर सकता। अपने आप का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता हम दूसरे का अतिक्रमण कर सकते हैं जो भिन्न है, इत्यादि। अपने स्वार्थ में हम किसी का अपने आप नहीं कर सकता कोई सुप्तेश प्राणादीशो जाती जो जगा रहता है कब सुप्तेश प्राणादीश प्राणादी सोए जाने के बाद भी जो जगह रह जावे न सपी जी कहने का सोता नहीं कभी सब सो जाते हैं तेरू आत्मा कभी सोता नहीं खत्म क्यों नहीं सोता? ना सोकर जो करता क्या वीर जगह जगह क्या करेगा वो जगह रहते हुए दो काम कर सकता है यहां तो स्वप्न देखेगा सुषुप्ति में स्वस्थ आनंद को अनुभव करता हुआ उसका आवान ज्ञान को भी अनुभव करेगा न त्यम हम सुम स्वाप ये बोलेगा इसलिए स्वप्न में है तो दृश्यों को निर्माण करके दृश्यों को अनुभव करेगा और सुश्रुप्त में है तो आनंद और अज्ञान का अनुभव करने वाला बन के रहेगा जबकि इन दोनों अवस्था में क्या है सारी इंद्रिया सोती रहती कोई भी इंद्रिय जगा हुआ नहीं रहता है ना इसी को लेकर तो ज्योति ब्राह्मण के आदर श्लोक बना है बना था। किं दर्शन किं क्या में। दर्शन किं किं दर्शने ख्याुस्तना ज्योतिर प्रभो पूछता है है ना सबसे पहले किन ज्योति ज्योति क्या तुम्हारा दिन में जिसे तू अनुभव करेगा सूर्य के प्रकाश में अनुभव करता हूँ भानुमानी में भानुमान सूर्य दिन में मैं सूर्य प्रकाश अनुभव करता हूँ रात रहो प्रदीपादी से रवि दीप दर्शन भी रवि दीप इनका दर्शन कैसे हुआ आप ये कैसे जाना आपने इस, इनसे मैं चक्षु, मैं मैं इस जगत को चक्षु चक्षु से देख रहा सूर्य उसके प्रकाश है तो घट कर रहा हूं तो चक्षु भी सो जाए तब क्या होगा तन निमीलनाद समय किम जवादी बुद्धि दर्शन है किम बुद्धि का भी दर्शन बुद्धि से मैंने इनको देखा है तुमने कैसे जाना? ताँ देव, ताँ देव, ताँ देव, ताँ देव, और कौन? कौन? बुद्धि को भी देखने वाला मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं इसे सर्वश्रेष्ठ ज्योति कौन इसलिए महीनुदेव हे हे वही मई हूं ऐसा कहता है कथम कामम कामम तम तम अभिप्रेतम स्त्री आदि अर्थम स्त्री आदि पदार्थों को वह स्वप्न बना लेता है कैसे अविद्याणों अविद्या से निर्माण कर लेता है निष्पादय जागृति पुरुष निष्पादन करते हुए यह पुरुष तो स्वप्न काल में जगा हुआ रहता है जो ऐसा है यह तदेव शुक्राम वही शुक्र है शुभ है शुद्ध है तद ब्रह्मा वही ब्रह्म है गुयम अस्थित उससे भिन्न कोई अन्य कोई ब्रह्म नहीं है तदेव अमृत अविनाशी उच्चते है सर्वशास्त्र सभी शास्त्रों में उस ब्रह्म को ही अमृत कहा गया है अविनाशी का और सर्वे सर्वे और सर्वे सर्वे सर्वे ब्रह्मणि लोका सारे लोग लोग क्या लिए हैं जीवा के सभी ऐसा भी अर्थ लेते हैं भाष्य अर्थ पृथ्वी लोक ही लेंगे तस्वीन सर्वे ब्रह्मणि ये सब कैसे सहा है दूसी ब्रह्म में आश्रित है सर्वलोक कारण तत्व क्योंकि वह ब्रह्म सकल लोकों का कारण है जैसे कुंडल वगैरह जो भी है वह तो सारा आश्रित है? सोने में ही आश्रत है सोना ही कुंडल कुंडला कार्यों का कारण है सर पृथ्वी सकल लोकों का कारण होने के नाते ब्रमाधिष्ठान रूप में कारण होने के नाते या अध्यारोपाधिष्ठान के कारण होने के नाते वह ब्रह्म में ही ये सब आश्रित है न तो तीन कश्चन इत्यादि पूर्व पूर्व देव तथुनाधिक तो से इत्यादि मंत्र भाग का पूर्व दिव्या कर लेना चाहिए तो कोई भी कर नहीं सकता है वह है जो तुमने पूछा था प्रश्न के द्वारा पूर्व देव अनेक तार्किबु विचाल अंतरण प्रमाण उत्पन्न आत्मिक विज्ञानम असकृत विच्यमान पपी ब्राह्मणा चेत ना भी तेरव पुनः पुनराह श्रम अगले मंत्र तो तार्किक कुबुद्धि से विचलित अंतकरण वाले जो सीधे सादे लोग हैं है? सीधे सादे को भी भड़काया जा सकता है घुमाया जा सकता है और जो अंडरुचु बुद्धि कुटिल बुद्धिवाले वो तो तर्क के दिन जल्दी भाग गए सीधे साधे आदमी तो तर्क तो समझेगा ही नहीं पहली बात हो जाती कई बार क्या बोल रहे है छोड़ो समझ में नहीं आती है सीधे साधे आदमी है वो चक्कर में नहीं पड़ता लेकिन इसलिए अंडरिजू बोलते भाषा कार्य अंडर वाला नहीं है कुटिल बुद्धि वाला है और कुटिल बुद्धि वाला ही तर्क के चालू फंस जाता है इसलिए कहते हैं अंड्रिज बुद्धि नाम ब्राह्मण आया ब्राह्मणों को ले लिया कि शास्त्र प्रिय किसको है ब्राह्मण को ही है और ऐसे बेचारे ब्राह्मण जो होते हैं जिनका थोड़ा सा बुद्धि पर शास्त्र प्रविष्ट प्रविष्ट है तो प्रविष्ट है ऐसे उपन्न होने पर भी इस को। जो की असकृत एक बार नहीं अनेक बार कह दिए जाने के बावजूद भी क्षेत्र से नाते खोपड़ी पर सवार नहीं होता प्रवेश नहीं कर पाता है। इति इसलिए ऐसे उन पर दया करता हुआ उनके लिए ही प्रतिपादन करने हेतु तो आदरवती श्रुद्धि इस जीवन ब्रह्म तत्व में आदर रखती है जो ऐसी श्रुति जो है पुनः पुनः आहती बारंबार श्रुति कहती है